पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नरसिंह तथा श्वेता माधव का महात्म्य ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले तत्पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्र चित्त हो उस स्थान पर जाए जहां भगवान विष्णु की इन्द्रनील मयी प्रतिमा भालू के भीतर छिपी है वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है ब्राह्मणों जो भगवान सर्वदेवमय हैं जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुरराज हिरण्यकश्यप का वध किया था वे भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करते हैं जो भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है वह समस्त पापकों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह के भक्त होते हैं उन्हें पाप कभी छू नहीं सकते और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान नरसिंह की शरण में क्योंकि वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं मुनियों ने कहा इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं इसके लिए हमें बड़ी उत्कंठा है ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मणों मैं अजित अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूं सुनो उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है अतः मैं भी संक्षेप में ही बताऊंगा इस लोक में जो कोई दैवी अथवा मानुसी सिद्धियां सुनी जाती हैं वे सब भगवान के प्रसाद से ही सिद्ध होती हैं स्वर्ग मृत्यु लोक पाताल दिशा जल गांव तथा पर्वत इन सब में भगवान के प्रसाद से मनुष्य की अवाद गति होती है इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्त वत्सल भगवान नरसिंह के लिए असाध्य हो मुनिवरो सनातन कल्पराज पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि एवं नरसिंह का तत्व जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते तुम्हें बताता हूं सुनो उत्तम साधक को चाहिए कि साख जौ की लपसी मूल हल खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे अथवा दूध पीकर रहे इंद्रियों को काबू में रखकर धर्म पारायण रहे वन एकांत प्रदेश पर्वत नदी संगम ऊसर सिद्ध क्षेत्र अथवा नरसिंह के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख भगवान नाम का जप करें ऐसा करने वाला साधक उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है पहले भगवान नरसिंह की परदक्षिणा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करें मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करें तथा उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ावे इससे सिद्धि प्राप्ति होती है किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती ब्रह्मा रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते फिर संसार में सिद्ध गंधर्व मानव दानव विद्याधर यक्ष किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है अन्य साधक जिन असुरों का नाश करने के लिए मंत्र जप करते हैं वे सब नरसिंह भक्तों को सूर्य के समान तेजस्वी देखकर तक्षण नष्ट हो जाते हैं महावली भगवान नरसिंह सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं अतः मुनीश्वरों समस्त अभिलषित फलों के दाता महापराक्रमी भगवान नरसिंह की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्र और अंत्यज भी सुर श्रेष्ठ नरसिंह का भक्ति पूर्वक पूजन करके कोटि जन्मों के पाप और दुखों से मुक्त हो जाते हैं मनोवांछित फल पाते हैं देव गंधर्व एवं इंद्र का पद भी प्राप्त कर लेते हैं एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है संग्राम संकट दुर्गम स्थान चोर व्याघ्र आदि की पीड़ा प्राण संशय विष अग्नि जल राजभ है समुद्रभ है तथा ग्रह रोग आदि जनत कष्ट प्राप्त होने पर जो पुरुष भगवान नरसिंह का स्मरण करता है वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाता है उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं अनंत नामक वासुदेव का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है मैंने इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है फिर कौन मनुष्य उनकी आराधना न करेगा जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है वह श्वेत द्वीप में जाता है मुनियों ने कहा भगवन आप श्वेत माधव के महात्मा का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृतांत भी विस्तार के साथ बतलाईए भूतल में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी ब्रह्मा जी बोले सतयुग में शेत नाम के एक बलवान राजा थे वे बड़े बुद्धिमान धर्मज्ञ शूरवीर सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे उनके राज्य में 10000 वर्षों तक मनुष्यों की आयु होती थी और किसी बालक की मृत्यु नहीं होती थी इस प्रकार राजा शेत के राज्य में कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात एक घटना घटित हुई कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे उनके एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकलने से पहले ही चल बसा उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के निकट आए राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देख उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की राजा बोले यदि यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर न ला तो जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा यूं कह कर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जप आरंभ किया जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले राजन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं जी का यह बचन सुनकर राजा स्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे उनके शरीर की कांति शरदकालीन चंद्रमा और कुंदन के समान थी उनके नेत्र विकट थे व्याघ्र चर्म का वस्त्र और ललाट में चंद्रमा की रेखा थी उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं यदि आपकी मुझ पर दया है तो काल के वश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए यही मेरी प्रतिज्ञा है महेश्वर आप इसे यथा योग्य आयु से युक्त और कल्याण का भागी बनाएं शेट की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया इसके बाद वे पार्वती देवी के साथ अंतर ध्यान हो गए तदनंतर राजा ने हजारों वर्ष तक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केषों की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुष्टोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय प्रदेश में एक सुंदर मंदिर बनवाया और शीतशिला के द्वारा भगवान शीत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान दे राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर girkar saastang pranam kiya phir ek maas tak moun aur mera